उसे बस मृत्यु देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा देवता बोले देव देव महादेव आप देवताओं को वर दीजिए हमने ही गिरजा नंदिनी पार्वती को सहायता के लिए कामदेव को यहां भेजा था उसका कोई अपराध नहीं था आपने मात्र तेजस्वी काम को व्यर्थ दग्ध किया है विश्व के एक मात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्क्रस्त तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए शंभो आपकी द्वारा इस पारुति के घर्ष से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से हमारा सब कार्य सिद्ध होगा महादेव तारकाशुर्मे हम सब देवताओं को बहुत सताया है उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस काम देव को जीवन दान दे आप पार्वती जी का पाड़ी ग्रहण करें महाभाग देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगाएं गजासुर से आप ही ने हम सब देवताओं का उधार किया है कालकोट विष से भी आप ही ने हमारी रक्षा की है भगवन यह काम देव, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था यह हमारे उपकार में सलग्न रहा है अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा देवगण तुम सबको काम न रहित होना चाहिए इंद्र आदि देवता जब-जब काम देव को आगे रखकर चले हैं तब-तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुई है दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है। अतः आज मैं इसी जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब महर्षियों ने उनसे कहा शंभू आपने जो कुछ कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी है किंतु देवेश्वर हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं उसे ध्यान पूर्वक सुने जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी यह विश्व काम में है इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम है इतना कहकर मुनि और चारों ने भगवान सदाशिव की स्तुति की और वंदना की तदनतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए कामदेव को जलाकर महादेव जी हो गए उस समय पार्वती जी रती को रोती हुई देखकर भोली सखी तुम शोक ना करो मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रती ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ की तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा बेटी अभी तू बालिका है, शीघ्र घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, मैं घर नहीं चलूंगी मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुणे यही बुलाकर उनका वरण करूँगी, यो कहकर मनस्वनी पा� बड़ी ऊर्त तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने लगी उस समय जया विजया माधवी सुलझना सुश्रुता शुरुता शूकी प्रमोचा शुभगा शामा चित्रांगी वारुणी और सुधा ये तथा और भी मूर्छित सखियां गिरजानंदिनी की सेवा में रहने लगी परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहरदध किया था वही एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर पूराज मान हुई, वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरी पत्ते खाकर रहने लगी, तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए, तब वे अर्पण नाम से विख्यात हुई, सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर निर्भर रही, फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी ही गिरिजा दिगरकाल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती ऊँगल तपस्या द्वारा अराधन करती रही। पार्वती के उस महान तपसी संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा सब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए देवता बोले भगवन आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत प्रकट हुई है, यह जानकर ब्रह्मजी बड़ी शीर्षिता से परम अद्भुत शीर सागर के तट पर गए, वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष सैया पर स्वयं हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया, लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरण बंदों की ग्रंथर सेवा कर रही थी, गरुड़जी कुछ दूर पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में श्री कांति, त्रुस्ति, वृत्ति और दया आदि देवियाँ भी भगवान की सेवा में सलग्न थी नौ शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से गिरे हुए थे। कुमुद, कुमुदवान, सनक, सननंदन, नाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयरसेन, परम कांतिमान, जय सनत कुमार उत्तम तपस्वी नारद तुंगुरु महाशंक पांच जंगी कोमुदगी तथा गदा सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत श्रांग नामक धनुष ये सब वहां गनजी को मूर्तिमान दिखाई दिए सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप पूजा उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा महाविष्णु हम पार्वती जी की अत्यंत पूर्व तपस्यासी जली जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। तब शेष नाग की सेना पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेवजी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्यत हो भगवान शिव पुराण पुरुष सबके अधिश्वर हैं वे सब के लिए वरणीय है वरणीय अथवा सेव्य है उत्तम स्वरूप की प्रकाष्ठा है तथा वे ही परात्पर परमात्मा हैं इस समय वे तपस्या में लगे हुए हैं अब हम सब लोग उनकी शरण में चले देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती जी के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ली उनकी तपस्या को सफल बनाना सूत जी कहते हैं भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाक महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे, उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे, वे सरप्राज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यदुपवित की भांति धारण करते थे, कंबल और अश्वदर्श इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों का कुंडल बना रखा था, कर्कटोग और पुलिक से उत्तम कंकड़ का काम लेते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंकु और पाद नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शुभ पा रही थीं। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाग का चमला लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाचट धारण किए हुए बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थी